अंख्य दर्शन की चौवालीसवीं कक्षा कक्षा में सुख दुख की बात चल रही थी आत्मा के बारे में चर्चा हुई आत्मा के अस्तित्व की सिद्धि अत्यंत तो दुख की निवृत्ति से करते-करतेता होती है हमारे अंदर दुख निवृत्ति के प्रति अधिक इच्छा होती है सुख प्राप्ति की अपेक्षा और इस संसार में कहीं पर भी कोई भी सुखी नहीं है डिपार्टमेंट से किसी को कुछ पूछना है आगे देखिए पांचवें अध्याय, छठे अध्याय का सांख्य दर्शन के छठे अध्याय का सातवां सूत्र हमने पिछली कक्षा में अंत में किया था पुत्रापि को सुखी न उसका एक तात्पर्य तो ये कहीं भी कोई भी पूर्ण सुखी नहीं है सुखी का मतलब पूर्ण सुखी पूर्ण सुखी का मतलब दुख रहित तो स्थिति जितना चाहिए उतना सुख जिसमें कोई कह सके कि अब मेरे को बस कृतकृतता होगी इससे अधिक सुख नहीं चाहिए इससे अच्छी स्थिति की कोई आवश्यकता नहीं है पूरी अंतिम स्थिति है मेरी पूरा सुखी कोई नहीं है कुछ न कुछ दुख सबके पास विद्यमान है एक तो यह अर्थ दूसरा संसार में दुखी भी हैं और सुखी भी हैं व्यक्ति हमें दुख भी मिलता है और सुख भी मिलता है जो दुख मिलता है उसके लिए तो हम कह ही सकते हैं कि इस समय हम सुखी नहीं हैं, दुखी हैं। और जो सुख मिलता है वो भी वास्तव में दुखी है जो सुख मिलता है सांसारिक वो भी वास्तव में दुखी है इस बात को अगले सूत्र में बताया जाए बोलिए तदपि दुख शबलम इति दुख पक्षे निक्षिपते विवेचिका तदअपि वह भी वह कौन जितना सुख मिलता है वह भी पूरा सुखी तो कोई नहीं है ये ठीक हो गया लेकिन यूं तो कह सकते हैं कि कुछ तो सुखी होता है पूरा सुखी नहीं है यूं तो कह सकता है पचास प्रतिशत सुखी हो यूं तो कह सकते हैं सत्तर चांत। अस्सी प्रतिशत सुखी हो में से कोई बता सकता है अपने लिए कि मैं इतने प्रतिशत सुखी हूं इतनी कमी बाहर इतनी कमी है कोई कह सकता है एक प्रतिशत की कमी है कोई दस की कमी है कोई पच्चीस की कमी है कोई पचास की कमी है तो कुछ कहना है कितने प्रतिशत सुखी है यानी इतने ही कमी है मेरे को अभी सुख अपने अपना आकलन कोई सुख का बता सकते हैं नहीं चलिए जितना भी है कुछ ना कुछ दुख तो है तो दुख जितना है वो तो दुख हो ही गया जो सुख है जितना सुख हो रहा है हमें ये प्रतीत होता है कि इतना तो सुख है ही पूरा नहीं तो इतना तो सुख है उस सुख के बारे में ही अगला सूत्र है तदपि वह भी वो जो सुख है वह भी जितना भी है वह सुख भी दुख शबलम दुख से युक्त है दुख से रंगा हुआ है सुख लेकिन उसमें दुख घुसा हुआ है दुख मिश्रित है तो तदपि दुख शबलम चूंकि वो उसमें दुख मिश्रित है इसलिए दुख पक्षे निक्षिपणते उसको दुख वाले पक्ष में फेंक देते हैं कौन विवेचिका विवेचक लोग विवेकी लोग सामान्य व्यक्ति नहीं हम संसार के लिए कह सकते हैं कि ये तो दुख पक्ष में है ये चीजें दुख है और ये चीजें सुख है अब जिसको हम सुख कह रहे हैं तो उसको पाने के लिए दौड़ते हैं उसको पाना चाहते हैं ललायित रहते हैं पाने की संभावना भी होती है तो प्रसन्न हो जाते हैं तदपि वह सुख भी चूंकि दुख से सना हुआ है दुख से सना हुआ है दुख उसमें मिश्रित है वो दुख से रंगा हुआ है इसलिए विवेचक लोग उसको उठा करके दुख के पक्ष में डाल देते हैं जैसे कूड़ेदान में डालते हैं ये भी कचरा है निक्षिपंत है कचरे पेटी में फेंकते हैं ना किसमें फेंकते हैं फेंकते किस चीज को निक्षिपंत एक तरफ नहीं चाहिए ये। तदपि दुख पक्षे निक्षिपंत विवेचका विवेचक लोग ऐसा कर सकते हैं, सामान्य नहीं सामान्य व्यक्ति को तो उसमें दुख दिखाई नहीं देगा उसको तो सुखी दिखाई देगा ये वही बात है जो परिणाम ताप संस्कार दुख ही गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकी विवेकी के लिए ये विवेचक एक ही बात है विवेचक और विवेकी एक ही बात है अलग अलग कर देता है ये सुख और सुख ये दुख और दुख सारा का सारा क्या हो गया दुख ही दुख हो गया जो दुख भोग रहे हैं वो तो दुख है ही जो सुख है वो भी दुख ही है इसलिए उसको भी एक तरफ हटा देते हैं अब इस दृष्टि से देखेंगे तो कौन सुखी है सांसारिक सुख कोई भी सुखर सुख सुक भी है उस सुख भी दुखी है पूरे दुखी हैं सारे विवेचक की दृष्टि में संसार कैसा है दुखपूर्ण है विवेचक नहीं है तो गृहस्थी लोग भी बड़ी विवेक की बात करते हैं संसार कैसा है दुखी है दुखी दुख है हर कोई दुखी है घर में दुखी है इधर दुखी है सब दुखी दुखी है जिसको देखो उसके पास दुख है वो इस अर्थ में दुखी बोलते हैं सबको कुछ ना कुछ दुख सबके पास में है किसी शरीर का है किसी को परिवार का है किसी को धन का दुख है बच्चों का दुख है कुछ ना कुछ दुख है सबके पास कुछ ना कुछ दुख है उस अर्थ में कहते हैं ये तो सबको ही दुख मान रहे हैं, तो तदपीति दुख शबनम इति दुख पक्षे निक्षिपण थे ठीक है इन्हीं को पूछना है बात अनुभव तो। की बात है लेकिन विवेचकों वाली बात तो अनुभव की नहीं है अभी उतरी नहीं होती वो पांचवे सूत्र में कहा था अत्यंत दुख निवृत्तिया कृत कृत्यता कृत कृत्यता कब होती है दुखों की अत्यंत निवृत्ति होने पर होती है ये ही मुक्ति हुई मुक्ति में अत्यंत दुख की निवृत्ति है और उस पर कोई आक्षेप करेगा कि ऐसी क्या मुक्ति फिर जिसमें सुखी नहीं है आप मुक्ति की परिभाषा ये कर रहे हो जिसमें की दुख नहीं बस नवा सूत्र को सुख लाभ अभावात, अभावात्षार्थत्व इति चेत नवम वैविध्या मुक्ति में सुख नहीं है बस दुख की निवृत्ति है अत्यंत निवृत्ति त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति यही मोक्ष का स्वरूप है यही हमारा लक्ष्य है तो फिर तो सुख के लाभ का अभाव हो गया वहां पर तो ये तो अपरुषार्थता हो जाएगी पुरुषार्थता में हमें सुख भी तो मिलना चाहिए आप केवल यह कह रहे हो कि दुखों की निवृत्ति हो जाएगी सुख कुछ नहीं मिलेगा ये तो कोई सुख चाहने योग्य नहीं हुआ तो सुख लाभ लाभा भावात्थ अपुषार्थम इति चेत अगर कोई ऐसा कहे आक्षेप करे कि फिर तो मुक्ति में सुख ही नहीं हुआ आप जिस तरह की व्याख्या कर रहे हो तो बोले नहीं वम ऐसा नहीं है वैविध्य है हमारा दोनों चीजें हैं सुख की प्राप्ति भी है और दुख की निवृत्ति भी है ये वास्तविक स्वरूप है मुक्ति का कथन अलग अलग होंगे कोई कहेगा मुक्ति में सुखी सुख है कोई कहेगा मुक्ति में सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति है और कोई कहेगा केवल दुख की निवृत्ति है ये तीनों तो कहे जाएंगे मुख्य मुक्ति में दोनों बातें hmm. दुख की निवृत्ति भी है और सुख परमात्मा के आनंद की प्राप्ति भी है हो गया जहां कहीं ये आता है कि मुक्ति केवल दुखों की निवृत्ति है तो वहां केवल ये समझना चाहिए ये केवल एक अंश में ये बात कही जा रही है अस्तों में तो सुख भी है उसका निषेध नहीं है इसी तरह से संसार में भी क्या केवल दुखी दुख है नहीं दुख नहीं सुख भी है सुख का निषेध नहीं कर रहे लेकिन उसकी दुख की प्रबलता बताई जा रही है क्योंकि उससे छूटना है हमें अब इसमें बात आई कि अच्छा आप कह रहे हो कि जीव दुखी होता रहता है सुखी भी है सुखी भी दुखी है तो आत्मा को इन सुख दुख से क्या मतलब है आत्मा सुखी दुखी थोड़ना होता है आत्मा तो निर्लिप्त है असंग है उसमें तो सुख दुख घटते ही नहीं है इसके लिए पूर्व पक्षी की ओर से अगला सूत्र है सूत्र बोलिए निर्गुणत्व आत्मना असंगत्वादि श्रुते है आत्मा का तो असंगत्व सुना जाता है पीछे भी आया था असंगोही ही अयम पुरुष असंग है ये तो किसी से लिप्त ही नहीं होता अछूता रहता है जब लिप्त नहीं होता तो सुख दुख से कैसे लिप्त होता है उससे भी परे ही रहना चाहिए होता असंगत्वादि की श्रुति है निर्गुणत्व आत्मन आत्मा का निर्गुणत्व है उसमें ये विशेष गुण नहीं आते एक तरह से निर्गुण है बस अपने आप में जैसा है वैसा है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं होता है बोले तो फिर सुख दुख कैसे हो जाते हैं इसको तो उसका उत्तर अगले सूत्र में दिया बोलिए पर धर्मत्व अपी ही अविवेका ये जो सुख दुख है ये पर का धर्म है दूसरे का धर्म है आत्मा का नहीं है इसका तात्पर्य सुख तब होता है जब सत्गुण की वृद्धि होती है सत्ुगुण की वृद्धि कहां होती है वो आत्मा में नहीं होती है तो मन बुद्धि में अंतःकरण में होती है दुख कब होता है जब रजोगुण की वृद्धि होती है रजोगुण किसमें बढ़ता है आत्मा में नहीं बढ़ता है अंतकरण में बढ़ता है तो ये सत्वर स्तंभ के घटने बढ़ने में इस दृष्टि से कहा परधर्मत्व भी दूसरे का धर्म होते हुए भी तत्सिद्धि उसकी सिद्धि हो जाती है आत्मा को कैसे अविवेकात अविवेक के कारण से आत्मा को जब अविवेक होता है वो अविवेक की स्थिति में होता है उसको वे, विवेक नहीं होता है तब वो प्रकृति के और अंतकरण के इन धर्मों से युक्त हो जाता है और अपने को सुखी दुखी अनुभव करता रहता है अविवेक होगा तो बंधन होगा और बंधन होगा तो ये सुख दुख होगा ऐसे अपने आप में आत्मा न सुखी होगा न दुखी होगा असंग है सुखी दुखी होने की क्षमता तो आत्मा की ही है सुखी दुखी आत्मा ही होगा चेतन ही होगा लेकिन अपने आप में वो सुखी दुखी नहीं है वो सुखी हो सकता है वो दुखी हो सकता है लेकिन अपने आप में वो सुखी दुखी नहीं है निमित्त से होता है निमित्त से अनुभव करता है जैसे आत्मा रूप को देखता है रूप को देखने की सामर्थ्य है लेकिन रूप गुण उसमें नहीं है आत्मा में। ऐसे ही सुख दुख गुण आत्मा में अपना अंदर ही विद्यमान नहीं है लेकिन सुख दुख का वह अनुभव करता है ये सामर्थ्य उसकी है कैसे अविवेक से अविवेक होगा तो बंधन होगा और बंधन होगा तो सुख दुख तो पर धर्मत्वे तत्सिद्धि ही अभिवेक ये अविवेक ही सबसे बड़ी जड़ है बार बार बोलते रहते हैं बंधन का कारण पहले अध्याय में भी अंत में बताया निष्कर्ष निकाल के ये भी बंधन का कारण नहीं है ये भी नहीं अविवेक बंधन का कारण है और वही हमारे दुख का भी कारण है और सांसारिक सुख का कारण भी वही है अविवेक ही है तो संसार के पदार्थों में हमें सुख दिखाई देता है और हम उसी में तृप्त होते हुए लगते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं ये भी इसके पीछे भी अविवेक काम कर रहा है योगी व्यक्ति को वहां सुख नहीं दिखाई देगा सुख में भी उसको वहां भी दुख दिखाई देगा कौन सा दुख दिखाई देगा संसार के सुख को भोगने से क्योंकि अपने को सफल देख रहा है असफल देख रहा है असफल देखता है उत्तीर्ण हो रहा है या अनुत्तीर्ण हो रहा है अनुत्तीर्ण हो रहा है नकारात्मक अंक जुड़ रहे हैं या नकारात्मक अंक जुड़ रहे हैं माइनस मार्किंग हो रही है या पॉजिटिव मार्किंग हो रही है प्लस मार्किंग हो रही है जैसे संसार के सुख को भोगा तो उस समय में कुछ उपलब्धि हुई जमा हुआ ना अंक का सांसारिक व्यक्ति तो ये देखा ये भी सुख भोग लिया ये भी भोग लिया इसको भी देख लिया ये भी प्राप्त कर लिया इच्छाएं पूरी कर ली ये ये वो उसको किस तरह देखता है सकारात्मक रूप से देखता है और योगी संसार के भोगों को सुखों को नकारात्मक रूप से देखना वो देख रहा है तो माइनस मार्किंग हो गई ये कोई सफलता नहीं है संसार के सुखों को भोगा तो एक भोग का संस्कार डाल दिया और भोग के संस्कार को वो किस रूप में देखेगा मुक्ति प्राप्ति में सहायक या बाधक बाधक देखेगा वो जन्म मरण का कारण देखेगा मुक्ति प्राप्ति में बाधक देख रहा है उत्तीर्ण होने में बाधक हो गया ना ये एक बाधा हमने खुद ने और खड़ी कर ली माइनस मार्किंग तो, तो संसार के सुखों में भी हानि देख रहा है मुक्ति जो लक्ष्य उसने निर्धारित कर रखा था उससे मैं पीछे जा रहा हूं और दूर हो रहा हूं ये दिख रहा है उसको असफलता दिखाई दे रही है उसको संसार के सुख भोगने में जीवन की निष्फलता असफलता दिखाई दे रही है उसको असफल हो रहा हूं मैं अनुत्तीर्ण हो रहा हूं उसको कैसे सुख दिखाई दे उसको तो हानि और दुखी दिखाई देता है तो संसार का दुख जो भोग रहे हैं उसमें भी अविवेक है और संसार का सुख भोग रहे हैं उसमें भी अविवेक है और ये सब कुछ दुख से युक्त है ये जान लेना ये विवेक और उससे फिर बचेगा दुख के कारणों से विवेक को प्राप्त करेगा तो ये अविवेक रोग की मूल जड़ है ये विवेक आ कहां से गया कहां से आ गया है? कब से आ गया कब से आ गया ये आत्मा के साथ कब से जुड़ गया कब से ये हमारे को बंधन में ला रहा है जब से शरीर है ये कहां से चल रहा है तो देखिए अगला सूत्र में क्या कह रहे हैं। बारहवा सूत्र बोलिए अनादि अविवेको अन्यथा दोष द्वय प्रसि अनादि अविवेका ये अविवेक अनादि है ये मानेगा अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है तब से ही हमारे पीछे पड़ा हुआ है अनादि काल से ये अभिवेक क्या है अनादि काल अनादि अभिवेक है अभिवेक तो ये अनादि है इसका कोई प्रारंभ नहीं है अन्यथा अगर हम इसको अनादि नहीं मानेंगे अर्थात इसका प्रारंभ मानेंगे शादी मानेंगे कभी ये अभिवेक प्रारंभ हुआ है तो दो दोष त्व दो दोष आएंगे दो दोष आएंगे दो, दो, दो प्रश्न खड़े होंगे जिसका कोई समाधान नहीं होगा एक तो ये कि यदि ये अनादि नहीं है तो यानी कभी ना कभी आ, शुरू हुआ है आदि है तो कब से हुआ इसका कोई उत्तर आएगा या तो अनादि मानो अनादि नहीं मानते हैं तो शादी मानो शादी मानेंगे तो कब से कब से सौ साल 1000 साल इस सृष्टि से पिछली सृष्टि से कब से कभी तो आदि मानना होगा ना जब अगर अनादि नहीं मान रहे हैं तो कब से क्या उत्तर है इसका कुछ नहीं अनुत्तरित स्थिति ये एक बड़ा दोष आएगा इसको अनादि ही माना जाएगा सादी नहीं माना जाएगा शादी मानते ही होगा कि अच्छा कब से कोई उत्तर नहीं आत्माओं के साथ ये अभिवेक कब से जुड़ा है हम तो चलो इस जन्म में जन्मे पीछे कहीं और होंगे लेकिन ये तो हमें पता है कि ये जन्म तो चलते आ रहे हैं कितने समय से सृष्टि के आदि से और भी पहले से तो आखिर शुरू कब से हुआ तो भी ये? अनादि विवेक हो तो अनादि है तो पहला दोष आएगा कि कब से प्रारंभ हुआ इसका कोई उत्तर नहीं बनेगा दूसरा कि यदि कभी प्रारंभ ही हुआ है समय तो बता नहीं सकते लेकिन यह मान लिया कि कभी प्रारंभ हुआ है कभी तो प्रारंभ क्यों हुआ आ कैसे जुड़ गया के? इसका क्या समाधान है इसका क्या कारण है इस, इस अभिवेक का क्या कारण है इस अभिवेक का भी कोई कारण होगा अगर प्रारंभ हुआ है तो और जिसके कारण से अभिवेक प्रारंभ हुआ है उसका क्या कारण है फिर उसका क्या कारण है अनावस्था दोष ये एक दोष है। तो अविवेक को अनादि मानना होगा तो अनादि का स्वरूप क्या है वो विचारना है अगर अनादि का मतलब हम ये लेते हैं कि इसका कोई प्रारंभ नहीं है ये तो बस चला ही आ रहा है चला ही आ रहा है यानी सदा से था तो आगे के लिए क्या कहा जाएगा कभी समाप्त नहीं होगा अनंत काल तक रहेगा फिर। अनादि में भी तो समस्या है ना अगर अनादि मानते हैं ऐसा अनादि कि ये तो बस जुड़ा हुआ ही है आत्मा से कभी उत्पन्न नहीं हुआ सदा से आत्मा के साथ ही है तो सदा से है तो फिर तो सदा ही रहेगा वो हट नहीं सकता तो अनादि होता है वो अनंत भी होता है तो फिर तो मुक्ति हो नहीं सकती फिर तो अविवेक से छूटने का कोई उपाय हो नहीं सकता संभव ही नहीं है उन्होंने का नहीं अनादि अविवेक कहा अविवेक अनादि है अनादि नहीं मानेंगे तो दो दोष आएंगे तो अनादि का मतलब कैसा अनादि के दो तरह से एक तो सदा बना रहना, उसमें भी दोष आ रहा है अनादि का मतलब है प्रवाह से अनादि उत्पन्न होता है नष्ट होता है उत्पन्न होता है नष्ट होता है। चला रहे प्रवाह से अनादि है प्रवाह से अनादि में वो उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है उत्पन्न भी होता है नष्ट भी होता है इस बात को मानते हुए भी लेकिन इसका उत्पन्न होना और नष्ट होना कब से शुरू हुआ है वो कुछ नहीं कब से वो अनादि काल से चल रहा है सृष्टि उत्पन्न होती है नष्ट होती है उत्पन्न होती है नष्ट होती है यह सृष्टि कैसी है सृष्टि भी अनादि है लेकिन कैसी अनादि है प्रवाह से अनादि है एक हम स्वरूपतः अनादि कहें तो ये कभी भी उत्पन्न ही नहीं हुई वो मतलब होगा तो कभी भी उत्पन्न नहीं हुई तो कभी भी नष्ट भी नहीं होगी वो सृष्टि बस चलती रहेगी चलती आ रही है और चलती रहेगी ये अर्थ निकलेगा यदि स्वरूपत अनादि माने तो अनादि और अनंत लेकिन सृष्टि उत्पन्न भी होती है नष्ट भी होती है उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट ये कब से चल रहा है अनादि काल से चल रहा है तो अब इसको कहेंगे ये प्रवाह से अनादि है और कब तक चलती रहेगी अनंत काल तक चलती रहेगी तो उत्पन्न होना नष्ट होना तो चलता रहेगा लेकिन ये बार बार होता रहेगा इस तरह ये अनंत भी है तो अविवेक भी अनादि है तो किस रूप में प्रवाह से अनादि प्रवाह से अनादि है कुछ चार्य जी जैसे विवेक योगी जब समाधिक अवस्था में साक्षात्कार कर, कर तो उसको विवेक हो जाता है तो अविवेक समाप्त हो गया था और फिर मुक्ति के पश्चात जब वो लौट कर आता है तब अविवेक शुरू होता है तो शुरू और अंत हुआ ना हुआ ना यही तो प्रभा से अनादि कह दिया ना इसलिए तो समय तो है ना किस समय शुरू होता है बिल्कुल उसी बार उत्पन्न हुआ था उससे पहले कभी नहीं हुआ था उससे पहले शुरुआत कब हुई इसकी वो तो फिर भी नहीं कह सकते हैं। वो मैं उस पक्ष को बोल रहा था जिसमें बिल्कुल उसको नित्य मान लिया जाए अगर नित्य नहीं मानेंगे अनादि नहीं मानेंगे तो शादी मानेंगे तो शादी मानेंगे तो शुरुआत कब से हुई सबसे पहले कोई आत्मा सबसे पहले कब अविवेक से ग्रसित हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ था उस, उस पक्ष में ये बनेगा ये तो उसमें प्रश्न है आक्षेप है दोषद्व प्रसाय एक कोई काल ऐसा होगा कि इससे पहले कभी भी वो अभिवेक से ग्रस्त नहीं हुआ ये पहली बार अभिवेक से ग्रस्त हुआ वो कौन सा काल है वो कहकर ये है तो बोले उससे पहले क्यों नहीं हुआ था अभी क्यों हो गया वो आत्मा तो पहले से था चेतन तत्व तो अभी कैसे अभिवेक से ग्रस्त हो गया उससे पहले क्यों नहीं हुआ कोई उत्तर नहीं आया लेकिन जब हम प्रवाह से अनादि मानते हैं योगी विवेक को प्राप्त करके मुक्ति में चला जाता है और मुक्ति के बाद में फिर जन्म होता है फिर अविवेक आता है यहां सब जगह कारण है यहां समाधान है शादी मानेंगे तो भी समाधान नहीं है और नित्य अनादि मानेंगे उत्पन्न नष्ट न होने वाला उसमें भी समाधान नहीं है यहां तात्पर्य अनादि विवेक का है प्रवाह से अनादि है उसमें दोष नहीं वहां समाधान हमारे मिल सकता है बाकी दो, दो चीजों में नहीं हो सकता सादी मानेंगे तो समाधान नहीं है और नित्य अनादि मानेंगे तो भी समाधान नहीं है प्रवाह से अनादि मानेंगे तो समाधान अनादि अभिवेको अन्यथा दोष दयाय प्रसि नित्य भी नहीं है क्यों नहीं है अगले सूत्र में स्वयं बता रहे तेरह मां सूत्र बोलिए ना नित्य सत्मवत्था अन्यथा ही ये जो अविवेक है ये आत्मवत आत्मा के समान न नित्य नित्य नहीं हो सकता आत्मा नित्य है ये सिद्ध है जैसे आत्मा नित्य है ऐसे ये अविवेक नित्य नहीं हो सकता आत्मा की तरह आत्मा को प्रवाह से नित्य नहीं कहते वो स्वरूप से नित्य है आत्मा की उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश ये चल रहा हो ऐसा नहीं उतना तो उत्पन्न हुआ ना नष्ट होगा तो जैसे आत्मा नित्य है ऐसे अविवेक नित्य नहीं है नित्य सत्मवत आत्मा के समान नित्य हो ही नहीं सकता वो अविवेक क्यों अन्यथा था नहीं तो उसके हट, वो हट ही नहीं सकता था यदि आत्मा के समान नित्य होता अविवेक तो वो हट ही नहीं सकता उसकी उच्छित्ती यानी उच्छेद हटना हो ही नहीं सकता था लेकिन उच्छेद तो होता है कैसे पता लगा शास्त्र के सारे उपदेश है उपदेश व्यर्थ नहीं होते पूरी साधना पद्धति है उससे हट भी जाता है व्यक्ति अभिवेक से और हम भी अनुभव कर लेते हैं कि देखो इस विषय में अभिवेक था और अब हट गया एक अंश में तो हम कर ही लेते हैं जैसे एक अंश में कर सकते हैं ऐसे संपूर्ण में भी कर सकते हैं पूरा अभिवेक भी चला जाता है तो न नित्य अन्यथा अनुच्छित्ती नहीं तो उसकी उच्छित्ती नहीं होगी फिर हटेगा ही नहीं वो ये तो सारी साधना और सब ये सब व्यर्थ हो जाएगा घट ही नहीं सकता वो जैसे हैं वह चल रहे हैं तो अनादि भी मान रहे हैं और नित्य भी नहीं मान रहे हैं ये दोनों बातें साथ में जोड़ेंगे तो एक ही उत्तर आएगा कि फिर कैसे अनादि है प्रवाह से अनादि ये इनका तात्पर्य स्पष्ट होता है केवल अनादि शब्द को लेंगे तो ये हो सकता है कि वो नित्य रूप से हमेशा ही होगा ऐसा नहीं अगला सूत्र देखिए अब ये अविवेक का नाश कैसे होगा पीछे भी संकेत किया अभी फिर कर रहे हैं, उसी तरह से चौदहवा सूत्र बोलिए प्रतिनियत कारण नश्यत्व अश्वांतवत् अस भी अविवेक का प्रतिनियत कारणत्व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 और इस बात को खोल रहे सोलह महा सूत्र बोलिए प्रकारांतर असंभवात अविवेका एवं बंधा प्रकारांतर के संभव न होने से कोई और उपाय हो जिससे कि अब अविवेक हट जाए विवेक के अतिरिक्त कोई और चीज हो जिससे अविवेक हट जाए और बंधन किसी और से भी हो जाता हो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 उसको फिर से बंधन नहीं होता क्यों अनावृत्ति श्रुते है आवृत्ति नहीं होती है फिर अनावृत्ति अनावृत्ति दर्शना मुक्त की फिर आवृत्ति नहीं होती ऐसा शास्त्रों में कहा गया श्रुति है इसलिए जो मुक्त हो गया उसका बंधन का योग नहीं होगा ठीक है प्रथम दृष्टिया ये सूत्र का अर्थ हुआ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 इस मानव आवर्त में ये जो 36,000 बार सृष्टि चलेगी ब्रह्म का जो 100 वर्ष है इस काल में वो लौट के नहीं आएगा कई जने ये कहते हैं ना कि मुक्तात्माएं बीच में लौट के आ जाती है इसलिए संसार के, के कल्याण के लिए जैसे के के लिए। जैसे महर्षि दयानंद और के लिए भी ये तो महर्षि दयानंद का तो बंधन थोड़ा तो मुक्तात्मा थी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 वेद जान से पिछड़े हुए वे हैं वेद जान हमारे को है नहीं इनको तो थोड़ी तो दया आनी चाहिए खुद तो पहुंच गए मौके, <laughs> हमारे लिए भी तो कुछ सोच लेते हैं, खुद की मुक्ति करके बैठ गए वहां पर नहीं और आत्मा ऐसी हो मृषि दयानंद की आत्मा तो ऐसी नहीं थी ने? वो तो नाम ही दयानंद था <laughs> दया से परिपूर्ण थी वो आत्मा तो आनंद भी थी और दया भी थी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 तो नहीं वो बात ठीक है तो ये भी मैं ये पूछ रहा हूँ ऐसा कौन व्यक्ति चाहता है कि एक दिन नौकरी पे गए और पूरे जीवन का वेतन घर से आ जाए बस ऐसी व्यवस्था हो तो सारी चाहे वो व्यवस्था नहीं है इसलिए कोई चाहता नहीं है नहीं चाह तो सकता है चाह सकता है कौन चाहता, चाहता है कौन चाहेगा ये थोड़ा सा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 लेकिन शिष्टाचार है वो एक नहीं थोड़ा जल्दी आउट हो गया आज एक दो बनाए थोड़ा क्या हो तो जे? कुछ भी नहीं हुआ तो थोड़ा क्या हो तो आलसी है पूरा ऐसा क्यों चाहेगा व्यक्ति कि मैं करूं नहीं और प्राप्त कर लूं अनंत ऐसा क्यों चाहे इसमें क्या हेतु है सुख तो चाहिए, चाहिए। सुख तो चाहिए बिना करे सुख चाहिए या करके सुख चाहिए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 प्राप्ति तो पर पे सब जगह कर्मों घटे कर्म से मुक्ति नहीं मानते ना जान से मानते हैं जा, जान, तो जान, जान की प्राप्ति के लिए जो साधना की है जान तो कसौटी है उसका ये मतलब थोड़ा है कि कर्म करना ही नहीं है उसने बिना कर्म की मुक्ति को प्राप्त करेगा ऐसा थोड़ा कथन है तो बार बार कहा जा रहा है ये कोई हेतु नहीं कह सकते कि जी कर्म से तो मुक्ति नहीं होती इसलिए कर्म को बीच में मतलब कर्म को तो लाना होगा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 चाह ही नहीं सकता वो तो ये जो जिस तरह की परिकल्पना करते हैं ये ऊपर से अध्यात्म है अंदर इनके आलस्य छिपा हुआ है अनंत चाहते है। पहली बात तो ये दोष आपने कहा आपत्ति क्या है पहली आपत्ति तो ये दूसरी आपत्ति सृष्टि फिर कैसे चलेगी इसमें तो एक समाधान ये देते दे दे दे हैं कि अत्यंत उच्चेज नहीं होगा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 अभी तो सात अरब से ज्यादा चल रहा है ना आठ अरब्बा होगा तब कहेंगे ये बच्चा आठ अरब्वा है कैसे निर्धारित किए एक अंदाजे से नाप नहीं सकते हम मनुष्यों को ही नहीं गिन सकते बात छोड़ दी पत्तों को नहीं गिन सकते पेड़ों को नहीं गिन सकते कि इस समय में पृथ्वी पर कितने पेड़ है कितने कट रहे हैं और कितने उभरे हैं पता ही नहीं तो जीवात्माएं भी हमारी दृष्टि से असंख्य हैं परमात्मा की दृष्टि से निश्चित है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 यदि मुक्ति में जा गए चले गए भाई आत्मा है फिर क्यों नहीं बंधन में आ सकती वो उसमें क्या हेतु है मुक्त आत्मा फिर बंधन में नहीं आ सकती इसमें क्या हेतु है कहेंगे वो तो विवेक को प्राप्त हो गई है अब उस कैसे बंधन में आएगी अभी विवेक से बंधन होता है उसमें तो विवेक को प्राप्त कर लिया विवेकी हो गई अब बंधन में कैसे आएगी अच्छा वो आत्मा पहले क्या थी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 ये जो न मुक्त से शब्द से कुछ भ्रम हो रहा है यहाँ अगर न जीवन मुक्त से हो जाता तो स्पष्ट हो जाता की यही उनका अर्थ है हो जाता फिर हम दिमाग कैसे लगाते तो दिमाग कैसे लगाते प्रसंग से कैसे अर्थ लेना होता है ठीक ठीक जीवन मुक्त को भी मुक्त शब्द से कहा जाता है ये तो मुक्त पुरुष है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 अब शर्माएगी योगी कहते हैं ये बोले योगी कह रहे तो अहंकार हो जाएगा बोले अपने को योगी समझता है पता अपने को क्या समझता तो योगी योगी का मतलब ठीक है समाधि लग जाए वही थोड़ा जो प्रयास कर रहे है वो भी तो योगी है योगी का मतलब तो प्रारंभ वाला भी होता है शुरुआत हो गया वो भी तो जीवन मुक्त को भी मुक्त कहा जाता है ये वाले जो तो कहते ना मुक्ति के बाद नहीं ऐसा नहीं चलिए तो निकालते हैं आप भी निकाल सकते हैं वही क्यों रोक थोड़ा इच्छा है हमारी अगर हम वो निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं लेकिन प्रसंग सारी परिस्थिति तर्क युक्ति देख करके वर्थ नहीं निकल भाषा के प्रयोग है भाषा के प्रयोग में आप दूसरा अर्थ कुछ भी निकाल सकते हैं कि इसकी वाणी बड़ी मधुर है <laughs> अब क्या कहेगी मधुर मतलब मधुर मतलब शहद की तरह वेद में भी कहा, वाचा वदामी भी मधुमन में निक्रमणम मधुमन में पारायणम स्वामी जी बोल रहे थे उस मधु के समान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 अगर आवृति हो जाए तो अन्यथा मतलब उसे विपरीत हमें लेना है तो पिछले सूत्र में था न मुक्तस्य से पुनर्बंध योग फिर बंध का योग नहीं होता अनावृति श्रुत है पुनर्बंध योग नहीं होता यदि पुनर्बंध योग हो जाए फिर से बंधन में आ जाए वो तो फिर से शरीर को प्राप्त करे तो क्या होगा अपुरुषार्थत्व अन्यथा फिर तो अपुषार्थता हो जाएगी अपुरुषार्थता हो जाएगी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 जिनो मुक्ति के संदर्भ में पुष्टि देने वाली बात है अपरुषार्थता हो जाएगी अगर बीच में लौट करके आ रहा है उसको कोई अपरुषार्थता कहे कि नहीं मुक्ति तो नित्य होनी चाहिए अगर इतने काल के बाद में लौट आए तो अपरुषार्थता क्यों अपुषार्थता होगी इतने काल तो रहा मुक्ति में कुछ तो फल मिल ही चुका है उसको अपुरुषार्थता क्यों अपुषार्थता तब, तब होगी जब वो मुक्ति में जाएगा ही नहीं कोई फल ही नहीं मिला उसको मुक्ति का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 अंतराय ध्वस्त ना पड़े बाधाओं के ध्वस्त होने से ऊपर की कोई चीज नहीं है मुक्ति इससे और कुछ अतिरिक्त नहीं है बस अंतरायों का ध्वस्त होना यही मुक्ति है फिर उसी तरह की बात है कि दुख की निवृत्ति होना बस यही मुक्ति है ऐसा सुख का निषेध नहीं कर रहे वो तो पीछे बता ही चुके हैं सूत्र लेकिन सुख प्राप्त तो हो चुका है योगी को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 तो तत्रा अपी विरोध नहीं है इसका उससे कि जहाँ पीछे कहा था कि दैविध्य है आनंद की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति दोनों है अब ये परिभाषा कर दी तो उससे विरोध आ जाएगा विरोध नहीं है वो ही बात ठीक है लेकिन कथन में यही आएगा तो बोले ऐसा अलग अलग कथन क्यों करते हो उन्होंने तो कहा अगला सूत्र देखिए बोलिए अधिकारी त्रैविध्या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 आनंदी आनंद की प्राप्ति और ओम आनंद स्वरूप है और उसी को पाएंगे यही क्यों बोलते रहते हो तो उसके लिए मंदा नाम नहीं आगे देखे तेईसवा सूत्र तो उसी बात को कह रहे हैं उत्तरे श्याम दाढ़्यार्थ मतलब दृढ़ता के लिए किनके उत्तरे जो निम्न स्तर के हैं मंद अधिकारी है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 जिसके ना होने से ना हो एक कारण कार्य में जब हम संबंध लगाते हैं कि खेती है अच्छी लहलहा रही है हरी भरी है हम कहेंगे कि पानी होगा तो यह हरा भरा होगा पानी नहीं होगा तो यह हरा भरा नहीं होगा जब जब पानी होता है तब तब हरा भरा होता है जब जब पानी नहीं होता है तब तब सूख जाता है पौधा फसल सूख जाती है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 चंदर जी उसकी जो पच्चीस हजार वर्षी का लंबा मतलब इतना इतनी जो पूरी ही वो निश्चित मतलब परमात्मा ने निश्चित परमात्मा ने कर रखी कोई नहीं आता है मुक्ति का तो नए से खड़ा कीजिए कीजिए और कोई हो तो खड़ा कीजिए बोलिए बोली तो, अजय अच्छा जी एक बार बारह में तो दो प्रकार की व्याख्या दोष व्यक्त कर सकते हैं उसमें जो दो दोष दोषाए हैं एक अलग अलग व्याख्याएं हैं उसकी कैसे कैसे दोष होते हैं यदि अनादि नहीं मानेंगे तो ये दोष बता रहे हैं ठीक है सादी मानते हैं अर्थात उससे पहले कभी भी अविवेक नहीं था पहली बार अविवेक आया उसमें पहला दोष यह होगा कि अब क्यों आया ये अब तक क्यों नहीं आया था वो अभी ही क्यों आया ये प्रश्न रहेगा ये एक दोष है ये अनुत्तरित प्रश्न है दूसरा दोष कि अगर यह अभिवेक आया है शादी है तो इस अभिवेक का कोई कारण होगा वो कब से है फिर उसका भी कोई कारण होगा वो कब से है अनवस्था दोष आएगा इस तरह भी और भी अलग अलग ढंग से इन दोषों की व्याख्या करते हैं मैंने ये? मैंने इस तरह कहा था पहले जो इसी तरह जी अच्छा अच्छा। हाँ वो कहाँ से आए कब से शुरू हुआ वो एक तो ये शादी मान शादी माने में के मानने में ये दोनों दोष देख रहे हैं कि यदि शादी मानेंगे तो ये बताइए ये कब से शुरू हुआ बता सकते हैं नहीं बता नहीं बता सकते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 होगी ही हाँ, हमारा पुरुषार्थ होगा और परमात्मा की कृपा होगी तो चले जाएंगे केवल परमात्मा की कृपा नहीं परमात्मा की कृपा यूं ही नहीं हो जाती वो न्यायिक न्यायकारी है इसलिए यथायोग्य व्यवहार ही करता है तो मुक्ति में सब जाएंगे आगे देखिए पृष्ठ संख्या चौबीस सूत्र संख्या चौबीस परमात्मा की कृपा तो परमात्मा की कृपा के बिना ठीक है इसकी व्याख्या कर सकते हैं आप बताइए ऐसा कहते हैं आप मानते हैं है है या नहीं आप मानते हैं या नहीं आप मानते हैं या नहीं मानते हैं कि परमात्मा की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है ठीक है तो इसमें संशय क्या है आपको आप मानते हैं निश्चय है आपको आपने बताया परमात्मा का हेतु परमात्मा बता था तो क्या क्या बताया था नहीं क्या बताया था बोल के बताइए वाक्य कि परमात्मा चाहे तो भी नहीं। क्या नहीं हो सकता क्या नहीं हो सकता वो ध्यान में होना चाहिए क्या प्रसंगता है अभी बाहर चलेंगे कक्षा के बाद में कक्षा के बाद में मेरे साथ चलेंगे आपसे कह रहा हूं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 और इतनी इतनी चोरिया हो रही हैं ये भी परमात्मा की कृपा है शरीर के आत्मा के खिलाफ प्रकृति है। प्रकृति तो परमात्मा ने दी है उसमें कोई संदेह नहीं है जो पास शरीर के शरीर है ये किसने ये परमात्मा ने दिया, परमात्मा दिया है। इसी से काम होता है इसी से होता है उसी की कृपा से होता है तो परमात्मा जिस अपनी कृपा से जिस कार्य को करा रहा है उसके लिए दंड तो नहीं देता है न बेचोर की भी तो चोर भी तो शरीर से ही कर रहा है इसलिए परमात्मा की कृपा है तो जो काम परमात्मा की कृपा से हुआ तो अब मेरी बात सुनिए जो परमात्मा की कृपा से कार्य हुआ है चोरी जारी उसके लिए परमात्मा दंड थोड़ा देगा जितना तो नहीं लेकिन परमात्मा की कृपा फिर अपिता आप अपनी प्रतिज्ञा को फिर से बोल रहे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 कोई निर्माण नहीं कर सकता तो हम ते हम, हम निर्माण नहीं, नहीं कर सकते माना वो परमात्मा ही करता है। वो मात मानी उसी तो दो कुछ करता परमात्मा ही करता नहीं व्यापक माने इन्हीं की नहीं है ये गांव गांव-गांव में फैली हुई है धार्मिकों में ये बात चलती है और ये बहुत अच्छी लगती है बोलने सुनने में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 वहां तर्क बिच्छू की तरह लगेगा देखिए तो चौबीसवा सूत्र देखिए आप लोग साधक लोग पूछते होंगे कि कौन से आसन में बैठने से ध्यान अच्छा लगता है होती है ना उत्सुकता शुरू शुरू में मेरा ध्यान नहीं लग रहा है आसन में ये लगाता हूं ये आसन ठीक है नहीं है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 दीपक लगाने से एक दिन अच्छा ध्यान लग गया तो अब दीपक तो प्रतिदिन होना चाहिए आज दीपक नहीं है ध्यान तो नहीं लग सकता और दीपक होते हुए भी ध्यान नहीं लगाए तो इसका मतलब या तो भैंस का घी आ गया होगा इसमें गाय का भी है तो जरूर जर्सी गाय का घी इसमें डाला हुआ होगा इसलिए ध्यान नहीं लगा अथवा जिसने घी निकाला है घी निकालते समय भावना उसकी अच्छी नहीं रह उसका प्रभाव मेरे पर आ रहा है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 और वो मेरे को प्रभावित कर ऐसे न जाने कितनी बातें चलती रहती हैं तो आसन के संदर्भ में भी दे देखिए ये क्या कहते हैं बोलिए स्थिर सुखम आसनम इति नियम सही अर्थ करूं पहले गलत अर्थ करूं योग दर्शन में कहा था कि पहले सही करो चलो स्थिर सुखम आसनम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 sa <laughs>